के लिए पूरी अनुमति और विश्वास की शरीर के तल पर भी मनुष्य स्वतंत्र है और मन के तल पर भी शरीर के तल पर स्वगंध होना संभव नहीं है लेकिन मन के तल पर स्वगंध होना संभव है इस संबंध में थोड़ी सी बातें कल मैंने आपसे कही मन के तल पर मनुष्य कैसे स्वतंत्र हो सकता है कैसे उसके भीतर विचार का जन्म हो सकता है उस संबंध में आज मैं आपसे बात करूंगा विचार का जन्म न हो तो मनुष्य के जीवन में वस्तुतः न तो कुछ अनुभूति हो सकती है ना कुछ सृजन हो सकता है तब हम व्यर्थ ही जियेंगे और मरेंगे जीवन एक निष्फल होगा। क्योंकि जहां विचार नहीं वहां आंख नहीं जहां विचार नहीं वहां स्वयं के देखने और चलने की कोई शक्ति ही नहीं और जो व्यक्ति स्वयं नहीं देखता स्वयं नहीं चलता स्वयं नहीं जीता उसे कोई अनुभूति जो उसे मुक्त कर सके कोई अनुभूति जो उसके हृदय को प्रेम से भर सके कोई अनुभूति जो उसके प्राणों को आलोकित कर सके असंभव है जीवन में कुछ भी हो उस खोने के पहले आंखों का होना जरूरी है विचार से मेरा अर्थ है दृष्टि विचार से मेरा अर्थ है स्वयं की सोचने की क्षमता विचार से मेरा अर्थ विचारों की भीड़ नहीं है विचारों की जो भीड़ हम सबके भीतर है लेकिन विचार हमारे भीतर नहीं विचार तो बहुत हमारे भीतर घूमते हैं लेकिन विचार की शक्ति हमारे भीतर जागर नहीं है और ये बहुत आश्चिर की बात है कि जिसके भीतर जितने ज्यादा विचार घूमते हैं उसके भीतर विचार की क्षमता उतनी ही कम होती है जिसके भीतर विचारों का बहुत तो विचारों का बहुत आंदोलन बहुत भीड़ है उसके भीतर विचार की शक्ति सोई रहती केवल वही की शक्ति को उपलब्ध होता है जो विचारों की भीड़ को विदा देने में समर्थ हो जाता है इसलिए बहुत विचार आपके मन में चलते हैं, तो ये मत समझ लेना कि आप विचार करने में समर्थ हो गए बहुत विचार चलते ही इसलिए है कि आप विचार करने में समर्थ नहीं है एक अंधा आदमी किसी भवन के बाहर जाना चाहे तो उसके भीतर पच्चीस विचार चलते हैं कैसे जाऊं किस द्वार से जाऊं कैसे उठूं किससे पूछूं लेकिन जिसके पास आंखें उसे बाहर जाना है उठता है और बाहर हो जाता है उसके भीतर विचार नहीं चलते हैं उठता है और बाहर हो जाता है उसे दिखाई रहा है विचार की शक्ति दर्शन की क्षमता है जीवन में दिखाई पड़ना शुरू होता है लेकिन विचारों की भीड़ से कोई दर्शन की क्षमता नहीं होती बल्कि विचारों की भीड़ में दर्शन की देखने की क्षमता चिर जाती है डर जाती है और ये भी प्रथम ही निवेदन कर दू फिर हम विचार की शक्ति कहते चलिए उस पर विचार करें यह भी उसके पहले के देना जरूरी है कि विचारों की भीड़ में जो विचार होते हैं वो पराए होते हैं अपने नहीं और इसलिए जब मैं कह रहा हूं कि विचार का जन्म हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शास्त्रों को पढ़ें ग्रंथों को पढ़ें और बहुत से विचार इकट्ठे कर लें उससे आपके भीतर तो विचार का जन्म नहीं हो रहा पंडित हो जाना विचार को पालना नहीं है बहुत सी बात करें संग्रहित कर लेना बहुत से सिद्धांत बहुत से उपस जान देना विचार करना नहीं विचार करना क्या है विचार करने का अर्थ है जीवन की समस्या के प्रति स्वयं की चेतना का जागना, जीवन की समस्या का समाधान स्वयं की चेतना से उठना जीवन जब प्रश्न खड़े करे तो उधार उत्तर रखो उत्तर अपना जागे अभी भी जीवन तो रोज समस्याएं खड़ी करता है लेकिन उत्तर हमारे उधार होते हैं इसलिए जीवन की कोई समस्या कभी हल नहीं होती समस्या हमारी समाधान दूसरों के उनका कहीं कोई मेल नहीं होता है जीवन रोज प्रश्न खड़े करता है जीवन रोज समस्याएं खड़ी करता है लेकिन हमारे पास जल्दी रेडीमेड तैयार उत्तर हैं जो दूसरों ने दिए हैं उन उत्तरों को लेकर हम जीवन के सामने खड़े होते हैं तो समस्याएं जीत जाती हैं समाधान गिर जाते हैं एक छोटी सी कहानी करूं उससे शायद ये समझ में आ सके कि हमारे समाधान कैसे बासे और पुराने हैं और क्यों हार जाते हैं एक गांव में दो मंदिर थे दोनों मंदिरों में बहुत विरोध था सभी मंदिरों में विरोध है गांव में जुआघर होते हैं शराबघर होते हैं उनमें कोई विरोध नहीं लेकिन मंदिर होते हैं उनमें विरोध है खून नहीं चाहिए लेकिन मंदिरों में सदा से विरोध तो है जिस दिन मंदिरों में विरोध नहीं होगा उस दिन परमात्मा का मंदिर बन सकेगा जब तक विरोध है तब तक नहीं बन सकता तब तक नाम परमात्मा का होगा आंध्र मूर्तियां परमात्मा की होंगी लेकिन उनमें छिपा होगा शैतान होगा क्योंकि विरोध शैतान का हस्त है तो उस गांव में भी मंदिरों में विरोध था विरोध इतना था कि उनके पुजारी एक दूसरे को देखते भी नहीं थे विरोध इतना था कि उन दोनों के मंदिरों के भक्त एक दूसरे के मंदिरों में भी जाते थे उन्होंने शास्त्रों में लिखा था कि चाहे पागल हाथी के पैर के नीचे दब मर जाए लेकिन दूसरे के मंदिर में मत लेना वो मंदिर पागल हाथी के पैर के नीचे दब जाने से भी पत्थर था जो विरोधी करता है उन दोनों मंदिरों के बड़े पुजारियों के पास दो छोटे छोटे लड़के थे जो उनकी सेवा टायल करते अच्छे सामान ले आना कुछ और काम कर दोनों बच्चे थे इसलिए बूढ़ों का रोग उन्हें अभी नहीं पकड़ा था इसलिए दोनों कभी रास्तों पर आते जाते मिल भी लेते थे बात भी कर लेते थे की बीमारियां बूढ़े बहुत उत्सुक होते हैं कि बच्चों को जल्दी पकड़ना है न पकड़े उन्हें डर लगता है कि बच्चे भटक जाएंगे इसलिए दोनों मंदिरों के पुजारी दोनों बच्चों को मिलकर सचेत करते थे कि सावधान कभी दूसरे के मंदिर की, की तरफ मच जाना कभी दूसरे के मंदिर के किसी आदमी से बात मत करना लेकिन बच्चे जो बच्चे थे अभी बूढ़े नहीं हुए थे और उनमें अभी समझ नहीं आई कि वो कभी कभी मिलजुल लेते थे एक दिन दोनों बच्चे बाजार की तरफ गए थे रास्ते पर मिले दोनों मंदिरों का नाम था एक उत्तर का मंदिर था एक दक्षिण का उत्तर के मंदिर के लड़के ने दक्षिण के मंदिर के लड़के से पूछा कहां जा रहे हो उस दक्षिण के लड़के ने कहा जहां पैर ले जाएं वो उत्तर का मंदिर वाला लड़का थोड़ा मुश्किल में पड़ गया अब और क्या बात आगे चले उसने जो कहा था कि जहां पैर ले जाएं बात वही अटक गई वो लौट कर आया और उसने अपने मंदिर के पुरोहित को कहा कि आज मैं थोड़ा पराजित हो गया दूसरे के मंदिर के लड़के से मैंने पूछा था कहां जा रहे हो उसने कहा जहां पैर ले जाए फिर मुझे कुछ न सूझाया मंदिर के पुजारी ने कहा यह तो बहुत बुरा हुआ उस मंदिर के नौकर से लिए हार जाना बड़ी बुरी बात है कल तुम तैयार जाना फिर तुम यही पूछना कहां जा रहे हो वो कहेगा जहां पैर ले जाए तो तुम कहना और अगर तुम्हारे पैर न होते तो फिर जीवन में कहीं जाकर कि न जाते तब वो रह जाएगा और तो उसको समझ नहीं पड़ेगा कल रही हुआ उस लड़के ने जाके पूछा कहा जा रहे हो लेकिन आज उत्तर बदल गया था दूसरे लड़के ने कहा जहां हवाएं ले जाए अब मुश्किल में पड़ गया बंधा हुआ उत्तर तो तैयार था लेकिन अब वो कैसे कहे कि अगर तुम्हारे पास पैर न होते तो कहां जाते वो फिर वापिस लौट आया उसमें गुजारी को हमें तो बहुत मुश्किल में पड़ा वो लड़का तो बहुत बेईमान है उसने तो उत्तर बदल लिया पुजारी ने कहा तो बहुत बुरा है कल तुम फिर पूछना वो कहेगा कि जहां हवाएं ले जाए तो तुम कहना अगर हवाएं ना होती तो तुम जीवन में कहां जाते हो फिर वहां गया फिर मेरे दोनों तो उसने पूछा कहां जा रहे हो लेकिन उस लड़के ने तो उत्तर बदल लिया उसने कहा मैं बाजार सब्जी लेने जा रहा वो लड़का फिर वापस लौट के उसने अपने गुरु को कहा ये तो बहुत मुश्किल है वो लड़का तो बदल जाता है आज वो बोला मैं सब्जी लेने जा रहा हूं और कल में फिर हार चला है जीवन भी रोज बदल जाता है कल के उत्तर आज काम नहीं करते और हम सबके पास कल के उत्तर होते सीखने सीखे उत्तर सिखाए हुए उत्तर शास्त्रों के उत्तर सिद्धांतों के परम्पराओं के हजारों वर्षों की जड़ता के उत्तर वो हमारे पास होते हैं उनको ही लेकर हम रोज रोज जीवन के सामने खड़े हो जाते हैं जीवन रोज बदल जाता है तब तो हम जीवन को दोष देंगे कि तो बहुत बेईमान बहुत चंचल है और दोष न देंगे अपनी जड़ता को कि हम जड़ है जीवन की चंचलता दुख नहीं है हमारी जड़ता दुख है इसलिए जीवन से मेल नहीं होगा जहां जीवन है वहां चांचल्य है जहां जीवन है वहां गति है जहां जीवन है वहां बदलाव है परिवर्तन है वहां प्रतिक्षण क्रांति है वहां प्रतिक्षण सब नया होता चला जाता है जहां मृत्यु है वहां जड़ता है जहां मृत्यु है वहां परिवर्तन नहीं है जहां मृत्यु है वहां कोई प्रतिक्षण क्रांति नहीं है वहां सब ठहराव रुका बंद जीवन है खुला जीवन है मुक्त उसकी चंचलता के प्रति क्रोध न करें अपनी जड़ता को देखें उसके बदलते हुए रूपों के प्रति चिंता न करें अपने ना बदलते हुए मन को विचार करें ये जो हमारा मन है जो ठहर जाता है समाधानों को पकड़ लेता है शास्त्रों को पकड़ लेता है वो जीवन को जीतने में और जानने में समर्थ हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं वो जीवन के साथ नहीं खड़ा हो पाता है जीवन बाहर जाता है हम हमेशा पिछड़ जाते हैं एक कदम पीछे पड़ जाते हैं और ये फिर जीवन दुख और बोझ बनने लगता है फिर ये असफलता बनने लगती है विचार का अर्थ है जीवन जितना गतिवान है चित्त भी उतना ही गतिवान हो लेकिन आपने सुना होगा कि चित्त की गति बहुत बुरी चीज है आपने सुना होगा कि चित्त की चंचलता बहुत बुरी चीज है आपने तो पढ़ा होगा और सुना होगा कि चित्त चंचल है ही तो उपद्रव है आपने सुना होगा कि चित्त की चंचलता रोको चित्त को ठहराओ चित्त की गति को मारो चित्त जितना रुक जाए उतना ही अच्छा मैं आपसे निवेदन करता हूं चित्त की चंचलता सुख है लेकिन चंचलता इतनी तीव्र हो गति इतनी तीव्र हो कि जीवन की गति से उसका मेज हो जाए वो जीवन से पिछड़ा ना हो जितना मूवमेंट होगा जितनी गति होगी चित्त के पास चित्त उतना शक्तिशाली होगा तो चित्त को जड़ नहीं करना है मादा फेरकर और राम राम जब कर उसे जड़ नहीं कर लेना है उसे ठहरा नहीं देना है थे, क्योंकि ठहरे हुए चित्र से फिर कुछ भी पैदा नहीं होता जिन कौमों के ऊपर भी ये दुर्भाग्य पड़ा कि उन्होंने चित्त को जड़ता की तरफ ले जाने की आकांक्षा और कोशिश की उन कौमों से न तो विज्ञान का जन्म हुआ न आविष्कार पैदा हुए न कोई सर्जन हुआ वे कौन हजारों वर्ष तक बांछ की तरह जी है उनसे फिर कुछ पैदा नहीं हुआ कुछ नई खोज नहीं हुई नई हो सकती कैसे होगी चित्र की गति को हम मार देंगे तो हम एक जड़ता को बांधेंगे और जीवन जीवन जल के लिए नहीं बल्कि अत्यधिक चैतन्य के लिए है चित्त में गति हो चित्त न जाए जल समाधानों पर बल्कि समस्याओं के साथ गति करने में समर्थ हो विचार का अर्थ है गतिवान चित्त विचार का अर्थ है समस्या खड़ी हो तो मैं स्मृति में उत्तर न खोजूंगी क्योंकि जो स्मृति में उत्तर खोजेगा खो उसके उत्तर पुराने और बासे होंगे अगर मैं आपसे पूछूं क्या ईश्वर है और आप अपनी स्मृति में खोजें कि हां मैंने पढ़ा था गीता में कि ईश्वर है यह मैंने पढ़ा था कुरान में या मैंने सुना था ईश्वर है या मेरे पिता कहते थे और पिता के पिताजी कहते थे कि ईश्वर है ये उत्तर मेमोरी से आएगा स्मृति से आएगा इसलिए जड़ होगा बासा होगा उधार होगा दूसरों से इस स्मृति को हटा दें जब जीवन प्रश्न खड़ा करे स्मृति को न बोलने दें इस स्मृति को कहें क्षमा करो जब इस स्मृति बिल्कुल चुप होगी तो आपकी चेतना को अपना ही उत्तर खोजना पड़ेगा हो सकता है कोई उत्तर न मिले हो सकता है कोई उत्तर ना आए वो भी बहुत शुभ होगा प्रश्न खड़ा रहे और चेतना से कोई उत्तर ना उठे तो भी चेतना जगेगी उस उत्तर की खोज में लगेगी, उस उत्तर के अनुसंधान में चेतना की पत्र खुलेंगी और चेतना जागृत होगी कोई फिक्र नहीं कोई उत्तर ना आए लेकिन जल्दी से स्मृति के उत्तर को स्वीकार कर लेने से फिर चेतना के जगने का कोई कारण नहीं रह जाता कोई उपाय नहीं रह जाता जो काम चेतना को करना चाहिए वो स्मृति कर देती है और तब फिर चेतना को उठने की कोई जरूरत नहीं रह जाती चेतना का काम चेतना पर छोड़ दे, स्मृति से न लें तो विचार का जन्म होता है लेकिन हम सब तो स्मृति से काम लेते हम तो हर बार स्मृति से पूछते हैं कि उत्तर आ जाए हमारे विद्यापीठ भी सिखाते हैं स्मृति सिखाते हैं हमारे धर्मशास्त्र हमारे धर्म पुरोहित भी स्मृति सिखाते हैं वे सब सिखाते हैं कि बंधे हुए उत्तर सीख लो और जब प्रश्न खड़े हो तो हम उत्तर दे देना लेकिन इसमें प्रणाली इसमें व्यक्ति की आत्महत्या हो जाती है इस मसी के उत्तर यांत्रिक है न कैनिकल है वे चेतना से आए हुए न होने से चेतना को न तो विकसित करते हैं न बढ़ाते हैं बल्कि मारते हैं कुंठित करते हैं कि तो आपने सुना होगा आप तो मसीने हैं जिनमें हर तरह के उत्तर भरे जा सकते हैं वो हर तरह के उत्तर देने में समर्थ है बहुत जल्द मनुष्य को बहुत ज्यादा बातें याद करने की जरूरत नहीं रह जाएगी सारी बातें मशीनों को फीड की जा सकती हैं और फिर उनसे उत्तर लिए जा सकते हैं तो आपकी स्मृति भी एक यंत्र है और शायद आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि बहुत जल्द एक आदमी की स्मृति दूसरे आदमी को भी दी जा सकेगी उस तो संबंध में भी सफल प्रयोग हुए थे मनुष्य की पूरी स्मृति एक दूसरे आदमी को भी दी जा सकती है क्योंकि ये स्मृति तो एक यंत्र है और स्मृति तो भीतर एक रासायनिक परिवर्तन है अगर उन मस्तिष्क के सारे तत्वों को जिनमें जाके स्मृति संगठ होती है उन्हें निकाल के दूसरे के मस्तिष्क में डाला जा सके तो बिना किसी कारण के बिना किसी खुद अध्ययन के वो सारे की सारी स्मृति उससे बोलना शुरू हो जाएगी अभी इस संबंध में प्राथमिक विज्ञान वैज्ञानिकों के प्रयोग सफल हुए एक व्यक्ति का अनुभव दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है बिना उस व्यक्ति को कोई अनुभव दिए एक व्यक्ति की स्मृति उसके सारे रासायनिक द्रव्यों को लेकर दूसरे मस्तिष्क में पहुंचाया जा सकती है स्मृति तो बिल्कुल यांत्रिक है वो ज्ञान नहीं है वो अनुभव नहीं है आपका वस्तुता वो तो संग्रहित कोष है जिससे धन तिजोड़ी में इकट्ठा होता रहता है तिजोरी तिजोड़ी उठाकर किसी दरिद्र को दे दी जाए तो वो धनी हो जाएगा तो वैसे ही स्मृति में विचार इकट्ठे होते रहते आज तक ये संभव नहीं था कि हम दे सकते लेकिन अभी संभव है और बहुत जल्दी बहुत सरल रूप से संभव हो जाएगा कि पूरी स्मृति उठाकर दूसरे व्यक्ति को दी जा सके पंडितों के मरने पर तब कोई कठिनाई न होगी उनके मरते ही उनकी सारी स्मृति हम बच्चों को दे देंगे और तक पांडित जैसी थोड़ी कोई चीज नहीं रह जाएगी वो बाजार में बिक सकेगी अभी भी बाजार में बिकती है अभी भी कोई बहुत मूल्य की बात नहीं है अभी आप दोहराते हैं कि किन्हीं चीजों को और स्मरण कर लेते हैं ये दोहराने का काम भी मशीन करती हैं कर सकती है मस्तिष्क में स्मृति यांत्रिक क्रिया है उससे कोई ज्ञान का जन्म नहीं होता है उससे कोई विचार का जन्म नहीं होता है बल्कि स्मृति निरंतर विचार को पैदा न होने देने में कारणभूत होती है जब भी विचार का मौका आता है स्मृति उत्तर दे देती है और विचार कर जंग नहीं हो पाता जीवन पूछता है प्रश्न स्मृति दे देती है उत्तर चेतना चुप रह जाती है होना चाहिए उल्टा जीवन पूछे प्रश्न स्मृति चुप हो चेतना को उत्तर खोजने पड़े इसलिए विचार की शुरुआत में विचार की दिशा में शुरूत होने से पहले इस पहले सूत्र को समझ लेना उपयोगी है अपनी स्मृति को चुप होना सिखाएं अपनी स्मृति को मौन होना सिखाएं अपनी स्मृति को हर बार हर समस्या के लिए उत्तर देने के लिए मत कहें ये मैं नहीं कह रहा हूं कि छोटी मोटी बातों में कि आपका घर कहां है और आपका नाम क्या है ये भी आप चेतना पर छोड़ दें ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां से लौटते वक्त आप खड़े हो जाएं और सोचने लें कि मेरा घर कहां है और इस स्मृति को मांग कर दें नहीं ये नहीं कह रहा हूं इस तल पर इस स्मृति उपयोगी है पदार्थ के तल पर संसार के तल पर इंजीनियरिंग या पढ़नी हो तो उस तल पर स्मृति उपयोगी है आत्मज्ञान के तल पर स्मृति घातक है स्मृति की उपयोगिता सभी यंत्रों की उपयोगिता होती है स्मृति की भी उपयोगिता है जो जीवन का सामान्य तल है उस पर स्मृति उपयोगी है वो ना हो तो जीना असंभव होगा लेकिन जो जीवन का बहुत गहरा तल है वो जो सरफेस है उसको छोड़ दें तो जो गहराइयां हैं जीवन की वहां स्मृति का कोई भी उपयोग नहीं है वहां स्मृति के दिए हुए उत्तर एकदम छूटे हो जाते हैं वहां तो स्मृति को मौन हो जाना चाहिए जो हमने सीखा है उसे चुप हो जाना चाहिए जो हमने सुना है उसे मौन बैठे रहना चाहिए ताकि हम स्वयं खोज सकें कि क्या है ताकि हम खुद जान सकें कि क्या है ताकि अनुसंधान हो सके ताकि खोज हो सके ताकि हम स्वयं प्रविष्ट हो सके और उस अज्ञात से परिचित हो सके वो जो अज्ञात सत्य है अज्ञात जीवन है अज्ञात आत्मा या परमात्मा है उसे जानने के लिए इस स्मृति को चुप हो जाना आवश्यक है विचार के जन्म के लिए इस स्मृति को मौन होना चाहिए तो जहां भी जीवन की गहरी समस्याएं सामने खड़ी हों वहां अपनी स्मृति को कह चुप हो जाओ वहां स्मृति बीच ना आए उसे विदा कर दे वहां स्मृति बोलने लगे उसे कहें मौन ताकि मेरी स्वयं की चेतना खोज कर सके विचार के जन्म के लिए पहला सूत्र स्मृति को मौन से आना आवश्यक है स्मृति निरंतर बोलती रहती है और जीवन के सामान्य कामों में चूंकि वो काम पड़ जाती है इसलिए ये भ्रम पैदा होता है कि जीवन की गहरी खोज में भी वो काम पड़ जाएगी वहां वो काम नहीं पड़ सकती पहली बात और जैसे ही स्मृति को मान करने की बात स्पष्ट हो जाए वैसे ही सारे शास्त्र सारे सिद्धांत मान हो जाएंगे क्योंकि वे स्मृति है वैसे ही सब तीर्थंकर और सब अवतार मौन हो जाएंगे क्योंकि वे स्मृति नहीं है वैसे ही दुनिया की सारी ज्ञान संपदा मौल हो जाएगी क्योंकि वह स्मृति नहीं है तब छूट जाएंगे आप अकेले खोजने को तब रह जाएगी अकेली आपकी चेतना ही खोज करने को और जब उस पर खोज का प्रश्न खड़ा हो जाए और जब अनुसंधान की तीव्र प्रेरणा खड़ी हो जाए और जब कोई विकल्प न हो दूसरा और खोज करनी ही पड़े उसी स्थिति में खोज शुरू होती है। उसी दबाव में उसी प्रेशर में खोज शुरू होती है और प्राण तत्पर होते हैं जो काम भी हम दूसरों से ले लेते हैं उस काम के लिए हमारे प्राण धीरे धीरे सुप्त और सो जाए यदि हम सारे काम दूसरों से ले सके तो हमारे प्राण बिल्कुल सो जाएंगे धीरे धीरे हम सारे काम दूसरों से ले रहे हैं ठीक भी है शरीर के तल पर दूसरों से काम ले लिया जाए लेकिन आत्मा के तल पर दूसरों से काम लेना तो बहुत घातक है कंफ्यूज ने लिखा है कि मैं एक गांव में गया ढाई हजार साल पहले की बात है एक बगीचे में एक बूढ़ा आदमी एक कुएं से पानी खींचता रहा बूढ़ा आदमी और उसका लड़का दोनों ही बैल जहां आज लगे होते हैं पानी खींचने को उस डंडे में जुटे हुए थे और दोनों उस कुएं से पानी खींच रहे थे कन्फ्यूजन से देखा है कि शायद उन लोगों को भी ये पता नहीं है कि ये काम तो बैलों से या बूढ़ों से लिया जा सकता है जो ये खुद कर रहे हैं उसने जाकर उस बूढ़े आदमी से कहा कि मित्र क्या तुम्हें तो पता नहीं है कि बड़े बड़े नहरों में तो अब लोग घोड़ों और बैलों से ये काम करने लगे और तुम खुद इसमें जुटे हुए हो उस बूढ़े आदमी ने कहा जरा धीरे बोलो कहीं मेरा लड़का ने सुन ले। और तुम थोड़ी देर से आना कंफ्यूशन बहुत हैरान हुआ कि उसने ऐसा क्यों कहा थोड़ी देर बाद वो उस बूढ़े आदमी के पास गया बूढ़े आदमी ने कहा बोलो मैंने भी सुना है कि ये काम बैलों और घोड़ों से लिया जाने लगा लेकिन मैं डरता हूं कहीं मेरे लड़के को यह पता ना चल जाए वो भी ये काम बैलों और गोलों से ले लेगा बात ही नहीं लेकिन समाप्त नहीं होती है जब हम काम दूसरों से लेना शुरू कर देते हैं तो काम के लिए हमारी खुद की शक्ति मरनी शुरू हो जाती है आज मेरे लड़के में वही ताकत है जो घोड़ों में होनी लेकिन कल जब वो घोड़ों से काम लेना शुरू करेगा उसकी ये ताकत उसकी शक्ति विलीन हो जाएगी फिर बात यही थोड़ी रुकेगी आज नहीं कल हम दूसरे काम भी दूसरों से लेना शुरू कर देंगे एक वक्त ऐसा आएगा कि मनुष्य सब काम दूसरों से ले लेगा मसीनों से ले लेगा और दूसरों से लेकिन फिर मनुष्य क्या करेगा तो उसने कंफ्यूजन से कहा इसलिए तुम विदा हो जाओ और तुम्हारा ये आविष्कार अपने मन नहीं रखो गांव में इसे मतलब कंफ्यूजन ने बाद में अपने सिस्टम से कहा उस बूढ़े आदमी ने मुझे एक अद्भुत बात समझाई है और हो ना हो किसी न किसी भी मनुष्य इस दुर्भाग्य में पड़ेगा कि वो तो सब काम दूसरों से लेने लगे और तब बहुत मुश्किल हो जाए कामों ने अपने उपन्यास में लिखा है उस वक्त की कल्पना की है जब लोग प्रेम भी नौकरों से करवा लिया करें तो घबराने वाली बात मालूम पड़ती है लेकिन कामों ने कहा किसी न किसी दिन आदमी ये सोचेगा कि ये प्रेम करने की झंझट भी मैं क्यों ना नौकरों से क्यों तो न करवाऊं या अगर मशीन में इजाज़ हो सके तो मशीनों से भी ले जाए हमको ये आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है हम कल्पना नहीं कर पाते कि प्रेम का काम कभी हम मशीनों पर छोड़ देंगे लेकिन ज्ञान का काम हमने मशीन पर छोड़ा हुआ है स्मृति तो मशीन है और चूंकि हमने उस पर छोड़ दिया है इसलिए खुद की चेतना जाग नहीं पाती खुद की चेतना के जागरण के लिए जरूरी है कि चेतना पर ही समस्याओं का बोझ और पीड़ा और दंश पड़े समस्याएं चेतना को ही दे दें दे। ताकि चेतना दिल मिलाए और उठे जागृत हो जब जीवन चोट करता है तभी कोई चीज जगती है और जब जीवन चुनौती खड़ा करता है और चैलेंज खड़ा करता है तभी ऊर्जा खड़ी होती है और उत्तर देती है इस मृति से काम न ले जीवन की गहरी समस्याओं के लिए सत्य के लिए परमात्मा के लिए आत्मा के लिए इस मृति को मौन होने के लिए कहें तो विचार का जन्म होगा जरूरी नहीं है कि विचार आपको उत्तर दे हो सकता है कि बहुत ऐसे उत्तर हों जो मौन ही मिलते हैं जिनके लिए कोई शब्द नहीं होता जरूरी नहीं है कि विचार उत्तर दे बहुत से उत्तर हैं जो मौन ही मिलते हैं जिनके लिए कोई शब्द नहीं होता आप पूछें हो सकता है चेतना चुप ही रह जाए लेकिन उस चुप रहने में उस साइलेंस में भी एक समाधान आना शुरू होगा जो क्राणों को रूपांतरित कर देगा और ये नहीं है कि उसके बाद आप दूसरों को उत्तर देने में समर्थ हो जाएं, लेकिन यह होगा कि आपका जीवन उसके बाद दूसरा जीवन होगा उत्तर का सवाल कोई प्रश्न और शब्द में बांधने की बात नहीं है उत्तर या समाधान का अर्थ आप है आपके प्राण परिवर्तित हो जाए आप पूछें चेतना मौन रह जाए कोई उत्तर ना मिलता हो भीतर आप चुपचाप खड़े रह जाए पूछते हो इस पर है और कोई उत्तर ना आता हो हां में और ना में आएगा भी नहीं हां में जो उत्तर आएगा वो उस स्मृति से आएगा जो आस्तिकों के आधार पर बनी है ना में जो उत्तर आएगा वो उस स्मृति से आएगा जो नास्तिकों के आधार पर बनी है लेकिन अगर स्मृति का कोई उपयोग ही ना किया जाए और सिर्फ चेतना ही खोज करे तो वो सकता है कोई भी उत्तर ना आए मैं तो समझता हूं कोई भी उत्तर नहीं आता लेकिन उस साइलेंस में उस मौन में उस अनुत्तर स्थिति में भी प्राणों को एक समाधान मिलना शुरू हो जाता है वो समाधान शब्द तो नहीं बनता लेकिन कल से दूसरे दिन से आपका जीवन दूसरा होना शुरू हो जाता है तब अगर कोई आपसे पूछे कि ईश्वर है तो शायद आप न कह सके हां या ना लेकिन आप अपने जीवन को बता सकें कि मेरे जीवन को देखें शायद उससे पता चल जाए उस जीवन में इस पर होगा शायद आप कहें मेरी आंखों में झांकें और उन आंखों में झांकने से उत्तर मिल जाए शायद आप कहें कि मेरे हृदय की धड़कन को सुने और शायद उस धड़कन में उत्तर मिल जाए वह आपके जीवन में वो मोन में उपलब्ध हुआ समाधान आपके पूरे जीवन को घेर लेगा ईश्वर का होना या न होना शाब्दिक बौद्धिक उत्तर की बात नहीं आपके पूरे टोटल आपके समग्र जीवन से उठती हुई प्रार्थना है वह आपके शब्दों की बात नहीं वो आपके समग्र जीवन से उठती हुई प्रार्थना है समग्र जीवन, जीवन से उठती हुई सुगंध है समग्र जीवन से उठता हुआ संगीत है बुद्ध के पास एक युवक एक बार आया उसने कुछ प्रश्न पूछे खुद ने कहा कि अगर तुझे प्रश्नों के उत्तर ही पाने हैं तो तू कहीं और जा। हम उत्तर नहीं देते हैं हम तो समाधान देते वो युवक हैरान हुआ उसने पूछा कि समाधान और उत्तर में क्या कोई भेद होता है बुद्ध ने कहा बहुत देर होता है उत्तर होते हैं बौद्धिक शब्दों में समाधान बौद्धिक नहीं होता आर्थमिक होता है समग्र होता है टोटल उत्तर होते हैं शब्दों तो में समाधान होता है साधना में उत्तर मैं भी सकता हूं समाधान तुम्हारे दीकर से आता है तो उत्तर तो देने में मैं असमर्थ हूं लेकिन अगर समाधान पाना हो तो रुको उत्तर जल्दी दिए जा सकते हैं समाधान के लिए तो वर्षों लग जाएंगे जीवन भी लग सकता है बहुत जीवन भी लग सकते हैं इतना धीरज हो तो रुको उस युवक में था उत्तर पाते पाते मैं भी परेशान हो गया इधर तीस वर्षों से कोच काम जिसके पास भी जाता हूं वो उत्तर देता है लेकिन उत्तर तो मिल जाते हैं प्रश्न वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है प्रश्न तो कहीं हटता नहीं तो मैं रुकने को राजी हूं धीरे से प्रतीक्षा करूंगा बुद्ध में था तुम रुक जाओ वर्ष भर बाद इसी दिन फिर तुम पूछ लो गया वो वर्ष उसे मौन होने की साधना कराई गई उसे चुप होना सिखाया गया बाहर से तो हम चुप होना जानते हैं भीतर से चुप होना बहुत कठिन है भीतर चुप हो जाना बहुत कठिन है जो भीतर चुप हो जाता है वो सब जान लेता है भीतर चुप हो जाने से बड़ा कोई सूत्र नहीं है सत्य को या परमात्मा को जान लेगा लेकिन हम तो देखते हैं जो परमात्मा को जानने जाते हैं वो भीतर गीता भरते हैं कुरान भरते हैं बाइबिल भरते हैं वो चुप कैसे होंगे वो तो रोज सुबह उठ के पाठ करते हैं वो तो रोज सुबह शब्द याद करते हैं और जिस दिन गीताओं में कंठस्थ हो जाती है उस दिन ज्ञानी होने का मजा ही आ जाता वो तो भीतर भरते लेकिन वस्तुता जो भीतर खाली करता है वही जान पाता है जो भीतर भरता है वो नहीं बुद्ध ने उसे वर्ष भर खाली करने का विज्ञान सिखाया कि भीतर तुम निपट खाली हो जाओ भीतर जो जो है सबको बिगा दे दो भीतर का भवन जिस दिन खाली हो जाएगा उस दिन उस दिन समाज आना है वर्ष बीता एक वर्ष बीत जाने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा कि अब तुम कुछ हो लेकिन वो हंसने लगा उसने कहा कि जैसे जैसे मैं भीतर खाली होता गया मेरे प्रश्न भी विलीन हो गए क्योंकि प्रश्न भी भरे हुए थे वो भी विदा हो गए अब मेरे पास कोई भी प्रश्न नहीं है बुधने का कोई उत्तर आया उसने कहा कोई उत्तर नहीं आया लेकिन अब मुझे उत्तर चाहिए कि नहीं जिस समाधान की तलाश थी वो उपलब्ध हुआ है मेरा पूरा जीवन परिवर्तित हुआ है जीवन के परिवर्तन में जो उपलब्धि है उत्तर के पाने में नहीं विचार उत्तर नहीं लाएगा लेकिन सारे जीवन का परिवर्तन दिया है पहला सूत्र तो है इस स्मृति को विदा करने का स्मृति को मौन करने का स्मृति को कहने का कि तुम ठहरो और दूसरा सूत्र दूसरा सूत्र है धैर्य से प्रसन्न के साथ जीने का जो जल्दी करेगा वो स्मृति पर निर्भर हो जाएगा जल्दी उत्तर चाहिए स्मृति बहुत जल्दी उत्तर दे देती है लेकिन धैर्य से प्रतीक्षा करने की बात है उत्तर नहीं आए तो प्रतीक्षा करें प्रश्न पूछें और चुप हो जाएं। और किसी दूसरे के उत्तर को स्वीकार न करें प्रश्न पूछें और चुप हो जाए देखें इस प्रयोग को करके देखें इस प्रयोग को करके देखें पूछें कि प्रेम क्या है और चुप हो जाएं और कोई भी उत्तर जो किताबों से और शास्त्रों से आता हो उसको विदा कर दें उसे मत बीच में आने दें पूछें कि प्रेम क्या है और चुप हो जाएं और प्रतीक्षा करें उत्तर नहीं आएगा शब्दों में कि प्रेम क्या है लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो प्रश्न की प्रेम क्या है आपके प्राणों में विधता चला गया और धीरे दीर धीरे आप पाएंगे कि जीवन में आपके प्रेम का आगमन शुरू हुआ है मत उत्तर दें जीवन प्रेम से भरना शुरू हो जाए एक दिन आप पाएंगे कि प्रश्न विलीन हो गया है जीवन प्रेम से भर गया है। पूछें कि मैं कौन हूं और उत्तर न दें कि मैं आत्मा हूं कि मैं फला हूं कि मैं ढिका हूं सब तरफ उत्तर सिखाए जा रहे हैं कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं मैं ये हूं मैं वो हूं अनंत ज्ञान हूं ये सब मत उत्तर दे पूछे कि मैं कौन हूं और चुप हो जाए सोते समय पूछे कि मैं कौन हूं जागते समय पूछे कि मैं कौन हूं और सारे उत्तर जो आपने सुन रखे हैं कोई भी उनका उपयोग ना करें मौन में कौन हूं इस प्रश्न को जीवन में उतरते जाने दें सोते जागते काम करते जब भी स्मरण आ जाए पूछे मैं कौन हूं और पीछे चुप हो जाए कोई उत्तर न दे अपनी तरफ से कोई उत्तर न दे धीरे धीरे एक दिन ये प्रश्न गिरेगा और भीतर एक समाधान उपलब्ध होगा नहीं कोई शब्द बनेंगे लेकिन आप जानेंगे कि कौन है बीतर उत्तर देने वाला भूल में पड़ जाता है प्रश्न पूछने वाला और उत्तर को शांत रहने देने वाला प्रश्न पूछने वाला और बिना उत्तर के धैर्य से प्रतीक्षा करने वाला एक दिन समाधान को उपलब्ध होता है विचार से मेरा ये अर्थ है विचार से मेरा ये अर्थ है कि इतने गहरे में पूछ के अब धैर्य से प्रतीक्षा करें धैर्य अद्भुत बात है एक आदमी बीच को बो देता है फिर धैर्य से प्रतीक्षा करता है अंकुर से निकलने की फिर अंकुर निकलेगा फिर पत्ते होंगे फिर फूल आएंगे फिर फल लगेंगे बहुत प्रतीक्षा करनी होती है लेकिन अगर प्रतीक्षा न करनी हो फूलों के लिए तो फिर बाजार में कागज के फूल मिलते हैं उनको खरीद के लाया जा सकता है वे जल्दी मिल जाते हैं उन फूलों के मिलने में देर नहीं होती ऐसे ही जिसे सच में जीवन की खोज करनी हो उसे प्रश्न का बीज डाल के चुप रह जाना चाहिए उसे जल्दी से उत्तर लाने की फिक्र नहीं करनी उत्तर लाएगा तो उधार बास किसी का होगा बाजार का होगा कागज का होगा उस उत्तर में कोई प्राण नहीं होंगे वो जीवंत तो नहीं होगा प्रश्न का बीज डाल दें और उत्तर की फिक्र ना करें फिर शांति से प्रतीक्षा करें प्रश्न के बीज को बोने और उत्तर के लिए समाधान के लिए प्रतीक्षा करें उसी प्रश्न के बीच में से अंकुर निकलेगा उसी बीज में से जिसमें कोई जीवन नहीं मालूम होता जो बिल्कुल जड़ मालूम होता है उसी में से अंकुर निकलता है जीवंत उसी की खोल टूटती है सड़ती है और अंकुर बन जाता है और फिर उसी अंकुर में से प्राण विकसित होता है और फूलों तक तो पहुंचता है जिस प्रश्न में आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा उसी प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ है लेकिन उस प्रश्न को भीतर हृदय की भूमि में गहरा पड़े होने दें जल्दी ना करे वो प्रश्न भीतर पड़ा रहे हृदय में गले गल दल जाए टूट जाए फिर उसमें उसे अंकुर आएगा और उसी प्रश्न में उसे उत्तर उपलब्ध होगा लेकिन धैर्य से प्रतीक्षा करनी होगी और जो जितने धैर्य से प्रतीक्षा करेगा उतने शीघ्रता से उस बीज से अंकुर आ सकता है और उसमें से समाधान के फल लगेंगे फूल लगेंगे और जीवन एक सुगंध से भर जाएगा जीवन के संबंध में जो भी गहरे प्रश्न हैं उन्हें अपने भीतर बोना जरूरी है लेकिन हम प्रश्न को नहीं बोते, हम तो प्रश्न से छुटकारा पाना चाहते हैं और छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि किसी से भी उत्तर पूछ लेते हैं और तर्क होने लगते हैं प्रश्न सार्थक है उत्तर नहीं जिसे विचार करना है उसे प्रश्न सार्थक है उत्तर नहीं जिसे विश्वास करना है उसे प्रश्न सार्थक नहीं उत्तर सार्थक विश्वास करना हो उत्तर इकट्ठे कर ले विचार करना वो उत्तर को अलग कर ले प्रश्न जिज्ञासा समस्या खेती कर ले ये दोनों भेद पड़ेंगे। विश्वास करने वाला उत्तर इकट्ठे करता है विचार करने वाला प्रश्न को गहरा करता है अपने प्राणों को सारा प्रश्न पर जोड़ता है विचार करने वाला प्रश्न की खेती करता है विश्वास करने वाला प्रश्नों के दिन उत्तरों की तिजोरी भरता है उत्तर इकट्ठा करने वाला पंडित हो जाता है प्रश्न को बोने वाला प्रज्ञा को उपलब्ध होता है जो प्रश्न को बोता है श्रम करता है प्रतीक्षा करता है एक दिन ज्ञान के फूल से उपलब्ध होते जो इकट्ठा करता है विश्वासों को उत्तरों को समाधानों को सिद्धांतों को उसे जल्दी फल मिल जाता है वो पंडित हो जाता है कोई भी प्रश्न पूछिए वो उत्तर देने लगता है लेकिन उसके जीवन में उसके जीवन में कोई ज्ञान की किरण नहीं फूटती, और न उसके जीवन में कोई बुनियादी अंतर आते हैं सत्य के संबंध में उससे पूछिए तो उत्तर दे सकता है उसके जीवन में कोई सत्य नहीं होता प्रेम के संबंध में पूछिए तो वो शास्त्र लिख सकता है लेकिन उसके जीवन में प्रेम नाम मात्र को नहीं होता और हो सकता है कि जो इन प्रश्नों को अपने भीतर बोए उसे मुश्किल हो जाए प्रेम के संबंध में कुछ कहना या कुछ लिखना उसे मुश्किल हो जाए सत्य के संबंध में कुछ कहना या बोलना लेकिन उसके जीवन में सत्य की और प्रेम की सुगंध व्याप्त होनी शुरू हो जाती है एक बाउल फकीर था बंगाल में एक वैष्णु पंडित उससे एक मिलने गए तो बाउल तो फकीर निरंतर प्रेम की बातें करते हैं गाते हैं गीत तो प्रेम के प्रार्थना करते हैं तो प्रेम की जीते हैं तो प्रेम में चलते हैं तो प्रेम में वो वैष्णव पंडित मिलने गया उस बाल फकीर से उसने पूछा परमात्मा है उसने तो मुझे पता नहीं लेकिन प्रेम है और जो प्रेम को जान लेता है वह इस दिन परमात्मा को भी जान लेता है उस वैष्णव पंडित ने पूछा कैसा प्रेम कौन सा प्रेम तुम्हें पता है प्रेम के कितने प्रकार होते बाउल होके हैरान हुआ उसने कहा प्रेम को तो मैंने जाना लेकिन प्रकार को मैंने नहीं जाना प्रेम में कितने प्रकार होते वो तो वर्ष पंडित हंसने लगा और पंडित हमेशा ही उन पर हंसा है जो जानते हैं वो हंसने लगा उसने कहा तुम्हें यह भी पता नहीं कि प्रेम के प्रकार होते प्रेम होता है पांच प्रकार का तो कौन से प्रकार के प्रेम से परमात्मा मिलता है वो फकीर तो चुप रह गया उस पंडित ने अपनी किताब अपने में से निकाली और खोली और कहा मेरे साथ में ये वर्णन है पांच प्रकार के प्रेमों का वो पढ़ उसने सुनाया एक एक प्रेम की बारी-बारी व्याख्या थी सुनाने के बाद उसने उस फकीर से पूछा कैसा लगा कैसा प्रतीत हुआ ये विश्लेषण कैसा है प्रेम का ये प्रेम के प्रकार ठीक है या गलत तुम कैसा लगा इनको सुनकर उस फकीर ने आप हैरान होंगे क्या कहा वो नाचने लगा और उसने गीत गाया उस गीत का अर्थ बहुत अद्भुत था उसने अपने गीत में गाया कि तुम जब प्रेम के प्रकारों का वर्णन करने लगे तो मुझे कैसा लगा पूछते हो मुझे कैसा लगा मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सुनार सोने पर सोने को कसने का जो पत्थर होता है उसको लेकर फूलों की में आ गया हो मुझे ऐसा लगा कि वो उस पत्थर पर फूलों को कसकस -कस के देखने लगा कि कौन फूल सच्चा कौन फूल झिटा वो नाचा और उसने गीत गाया कि मुझे ऐसा लगा कि सुना सोने के कसने के पत्थर को लेकर फूलों को कसता है और देख है कौन फूल सच्चा कौन फूल झिंटा उसने कहा कि जब मैंने प्रेम को जाना तो सब प्रकार मिट गए जब मैंने प्रेम को जाना तो सब भेद गिर गए जब मैंने प्रेम को जाना तो मैं तो मैं रहा और न वो रहा जिसे मैंने प्रेम किया जब मैंने प्रेम को जाना तो सिर्फ प्रेम ही रह गया न वहां कोई प्रकार थे न वहां कोई भेद था न वहां कोई द्वैत था न वहां प्रेमी था और न वो था जिसे प्रेम किया गया फिर तो बस प्रेम ही रह गया जब मैंने प्रेम को जाना तो सिर्फ प्रेम रह गया लेकिन जिन्होंने प्रेम को नहीं जाना और शास्त्र बड़े हैं उन्हें प्रेम के प्रकारों का पता है कि वे कितने प्रकार का प्रेम होता है दो तरह के जगत हैं जीवों की खोज में दो तरह की दिशाएं हैं एक पांडित्य की दिशा है ज्ञान की जो पांडित्य की दिशा में जाता है वो सदा के लिए खो जाता है उसके पास शब्दों के सिवाय और कुछ भी नहीं होता जो ज्ञान की दिशा में जाता है धीरे दीर धीरे उसके शब्द खोते चले जाते हैं उसके पास निश्द अनुभूति के सिवा कुछ भी नहीं होता तो जो विचारों को इकट्ठा करेगा वो पंडित हो जाएगा और जो विचार को आएगा, वो विचार की दृष्टि को पैदा करेगा सोचने की सामर्थ्य पैदा करेगा प्रश्न पूछेगा और फिर चेतना को चैलेंज देगा और चेतना से उत्तर आने की प्रतीक्षा करेगा उसके जीवन में ज्ञान का जन्म होता है विचारों से नहीं लेकिन विचार से पहुंचा जा सकता है विचारों के संग्रह से नहीं लेकिन विचार के जन्म से और हम सब इस भूल में पड़ जाते हैं कि हम विचारों को इकट्ठा करते हैं और सोचते हैं कि विचार हमें मिल गया विचार ऐसे नहीं मिलेगा विवेक ऐसे नहीं मिलेगा प्रज्ञा ऐसे नहीं मिलेगी प्रज्ञा की खोज के लिए विचार की खोज के लिए दो सूत्र मैंने आपसे कहे पहला स्मृति को मौन हो जाने हैं स्मृति से बचे स्मृति खतरनाक है स्मृति बहुत बड़ी प्रवंचक है जो स्मृति की भूल में पड़ता है वो भटकता है दूसरी बात प्रश्न पूछें उत्तर की जल्दी ना करें प्रश्न को बोए प्रश्न के बीच को प्राणों में डालें प्रश्न को वहां घूमने दें गुंजने दें प्रश्न को वहां तीव्र से तीव्र होने दें प्रश्न को वहां मन में आंदोलित होने दें गतिमान होने दें और उत्तर की जल्दी ना करें कोई उधार उत्तर स्वीकार न करे, कोई भी उत्तर आए अस्वीकार करते हैं एक क्षण रहे कि प्रश्न ही रह जाए कोई उत्तर न हो प्राणों में तीर की भांति प्रश्न प्रविष्ट होता चला जाए और प्रतीक्षा और धैर्य और धीरज से एक दिन उसी प्रश्न से उत्तर आएगा जिस आत्मा ने प्रश्न पूछा है वह आत्मा उत्तर देने में समर्थ है लेकिन हम दूसरों के उत्तर स्वीकार कर लेंगे तो फिर उस आत्मा को उत्तर देने का कोई कारण नहीं रह जाता जिस आत्मा में जिज्ञासा भी है जिस आत्मा में समस्या खड़ी की है वो समाधान देने में भी समर्थ है स्मरण रखे, समस्या है तो समाधान भी है प्रश्न है तो उत्तर भी है जिज्ञासा है तो हल भी है जिस प्राण के केंद्र से जिज्ञासा उठ रही है उसी प्राण के केंद्र को समाधान भी देने दें आप जल्दी ना करें कहीं से समाधान न ले आए समाधान असली समाधान के आने में बाढ़ बन जाता है ये दो बातें मैंने विचार के जन्म के लिए आपसे कही हैं और विचार से बचे, विश्वास से बचें स्मृति से बचे, और विचार को जगाने की सतत चेष्टा करें तो एक दिन सुनिश्चित रूप से विचार कर जन्म होता है सारा जीवन परिवर्तित हो जाता है उस अनुभूति के क्षण में आप पाएंगे कि वे सारी बातें जो विश्वास के नाम से प्रचलित हैं सिद्धांत के सत्य के शास्त्रों के नाम से वे सब बहुत गहरे अर्थों में आपके सामने स्पष्ट हो गई हैं प्रत्यक्ष हो गई हैं विचार से जो चलता है वो एक दिन पाता है वास्तविक श्रद्धा को वास्तविक विश्वास को उस अनुभूति को फिर जिस पर कोई संदेह का कारण नहीं रह जाता क्योंकि वो स्वयं पाई गई है वो स्वयं जान गई है हम केवल उसी सत्य के प्रति असंदिग्ध हो सकते हैं जो स्वयं पाया गया हो जो सत्य दूसरे ने पाया हो वो दूसरा चाहे कोई भी हो कितना ही बड़ा व्यक्ति भगवान स्वयं लेकिन दूसरे के द्वारा पाया गया सत्य आपके लिए मेरे लिए असंदिग्ध नहीं हो सकता है इसलिए ये सारे तथाकथित विश्वास के पीछे अविश्वास छिपा रहता है ये सब बिलीव्स के पीछे अविश्वास छिपा रहता है ये सब मान्यताओं के पीछे शक और संदेह मौजूद होता है उसे हम छिपाए रखते हैं बाद दूसरी वो मौजूद है आप मानते हैं ईश्वर है लेकिन थोड़ा खोजना आपके भीतर ही वो आपको ख्याल भी मिल जाएगा जो शक कर रहा होगा कि पता नहीं है या नहीं आप मानते हैं आत्मा है लेकिन भीतर आपके वो विवीच छिपा होगा जो कहे कि पता नहीं है या नहीं आप कितनी दृढ़ता से मानते हो आत्मा ईश्वर को जितनी ज्यादा दृढ़ता होगी भीतर उतना ही शक होगा यही तो दृढ़ता किसके विरोध में खड़ी कर रहे हैं आप उसी शक के विरोध में वो भीतर जो संदेह है उसी के विरोध में दृढ़ता खड़ी कर रहे हैं बहुत तीव्रता से विश्वास कर रहे हैं ताकि वो भीतर जो संदेह है उसका स्मरण न रह जाए लेकिन वो मौजूद है वो जा नहीं सकता वो छिपा रहेगा वो असली है ये दृढ़ता और ये सब श्रद्धा झूठी है ये सब विश्वास थोपा हुआ है वो संदेह ही सख्त है इसलिए मैंने कल आपसे कहा उस संदेह को ही में आने दें, झूठा विश्वास न थोपे अगर वस्तुता किसी दिन विश्वास की और श्रद्धा की स्थिति को उपलब्ध होना है तो वास्तविक बंदे को प्रकट होने दें पूछने दें प्रश्न पूछने उठने दें समस्या को आने दें और जब समस्या खड़ी हो उत्तर ना दे एक दिन उत्तर आएगा प्रतीक्षा से एक दिन समाधान आएगा और वह आपके सारे प्राणों को सारे जीवन को परिवर्तित कर देगा जो समाधान पूरे जीवन को बदल दे वही सत्य है और ऐसा समाधान विचार के अतिरिक्त न कभी आया है और न आ सकता है ये मैंने थोड़ी सी बातें विचार के लिए कही कल निर्विचार के लिए आपसे बात करूंगा इन तीन सीढ़ियों में अविचार विचार और निर्विचार इन तीन सीढ़ियों में जीवन सत्य को कैसे पाया जा सकता है इसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं फिर इन बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद